शिवपुराण रुद्र संहिता श्री विष्णु ने कहा महावीर तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए नारद तदनंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा सारंग धनुष के तीन टुकड़े कर डाले तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्य लोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए उस उपद्रव को देखकर और उस महामुख का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला प्रतापी मणिभद्र ने भृगों को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए क्योंकि पूर्वकाल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय वे आँखों को संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे वहां रुद्र रुद्रगणनायकों ने स्वधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी दुर्दशा की वहां जो थे के भीतर छिप गए वीरभद्र उनका पता लगा कर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था इसलिए कट नहीं सका जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण से इनके मस्तक का छेदन नहीं हो सकता तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्नि कुंड में डाल दिया तदनंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उद्याचल पर आरूढ़ होते हैं उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रमसगणों का अध्यक्ष बना दिया